वंदनीय माताओं एवं उपस्थित भक्त गुरुविंद आप सबका आश्रम में हार्दिक स्वागत है स्वामी राजेश्वरन जी महाराज का परिचय आप लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है आप में से कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो पिछले बीस सालों से पंद्रह सालों से उनको सुन रहे हैं और राम किंकर महाराज की पश्चात प्रतिवर्ष उनके प्रवचन हुआ करते थे रामचरित मानस गंगा में अवगाहन कराने का उनका अपना विशेष ढंग है जिससे हम सब अभिभूत हो जाते हैं इस वर्ष मैंने उनसे निवेदन किया कि आप श्री लक्ष्मण जी के चरित्र के माध्यम से हमको राम कथा की गंगा में अवगंधित कराए आप सभी रामायण प्रेमी हैं सुनते रहते हैं पर मैंने बहुत कम बार ऐसा सुना है कि श्री लक्ष्मण जी को केंद्र करके राम कथा का मर्म उद्घाटित किया जाए या श्री लक्ष्मण जी की महिमा प्रकट की जाए आज मैं यहाँ आने के पहले राजेश्वर जी से कमरे में चर्चा कर रहा था तो उन्होंने मुझे मुझे बताया कि महाराज राम रामपिनकर महाराज भी कहते थे ये तो राम कथा के जो प्रेमी हैं वो लक्ष्मण जी का केवल परशुराम संवाद ही सुनते क्योंकि तो उसमें झगड़ा है तो सभी लोग झगड़ा ही सुनना चाहते इसलिए झगड़ा करते हैं अधिकांश आप सब लोग हम भी शामिल हैं पर में झगड़े की ज्यादा सद्भाव आप देखें हम लोग तो कुछ नहीं जानते जो कुछ हमसे सुनते हैं लक्ष्मण जी का ऐसा अद्वितीय महान चरित्र एक तो आप वो सोचें कि भगवान राम के साथ जब वो वनवास में गए चौदह वर्ष की। तो कथित है कि वो चौदह वर्ष सोए नहीं, सारी रात जाग करते थे और गृहस्थ होकर भी अकेले रहे अखंड ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया मेघनाथ को तो वरदान था कि कोई ब्रह्मचारी ही उसको पराजित कर सकता है या उसको मार सकता है भगवान राम स्वयं भी मेघनाथ का वध करने के लिए अग्र सर नहीं दिए थे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी आ गई तो लक्ष्मण जी के चरित्र का ये जो त्याग और सेवा का पक्ष है, किस प्रकार उन्होंने सेवा की और ऐसी सेवा छाया के समान भगवान के साथ रहते थे थी। पर इतना होने के बाद भी लक्ष्मण जी के जीवन में उनके चरित्र में दीनता या दुर्बलता का लेष नहीं नम्रता पूरी है ऐसा अद्वितीय चरित्र कि जो चरम नम्र हो पर जिसमें दीनता का लेष भी न हो अद्भुत चरित्र है ऐसा ये इसी प्रकार विद्वानों से राजेश्वरानंद जी से और रामचंद्र जी महाराज आदि से जो हमने सुना कभी तो चर्चा हुई कि लक्ष्मण जी का ऐसा महान चरित्र है वो तो कहते राम थे रामचंद्र जी महाराज जी महाराज हम विशेष चर्चा करते हैं उपचर्चा करते नहीं लक्ष्मण जी को अगर रामकथा से आप हटा दें तो राम कथा प्रायः प्राणहीन हो जाएगी रामकथा में भगवान राम का महत्व लक्ष्मण जी के आश्रय से या लक्ष्मण के कारण कितना प्रकाशित हुआ है इतना महत्व हुआ है और ये ऐसा चरित्र हमको इतिहास में दूसरा देखने को नहीं मिलता महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी उसमें माता सीता के हरण के बाद जो जीवर माता सीता ने डाले थे सुग्रीव के सामने तो सब जेवर भगवान राम के पास रखे गए जब उनसे ठीक तो भगवान राम ने लक्ष्मण से भी कहा कि तुमको तुम भी देखकर पहचानो कि तुम्हारे भाभी के जीवर हैं क्या तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नुपुरम जाना पैर में जो पायजेब पहन जाती थी वही मैं पहचान सक पहचान रहा हूँ क्योंकि प्रतिदिन प्रातः उठ माता की चरण वंदना करता था तो वो नूपुर मुझे रोज़ देखते थे चौदह वर्ष और उसके पूर्व भी विवाह के पश्चात भावियों का जीवन तो लक्ष्मण जी ऐसे जन्मजात महापुरुष थे या हम लोग भक्ति की भाषा में उतारी थी कि उन्होंने जीवन में कभी माता सीता का श्रीमुख नहीं देखा, केवल उनकी चरण वंदना करते रहे और ठीक जैसा पुत्र अपनी माता पर श्रद्धा रखता उस प्रकार की श्रद्धा रखते थे ये अपने आप में अद्वितीय उपलब्धि है कि एक ऐसा तपस्वी देवर जो जंगल में चौदह वर्ष तक अपनी भाभी की सेवा में भाई और भाभी की सेवा में रहे और जिसमें अधिकांश भाभी की रक्षा का भार जिसके कंधे पर गई ऐसे ही महापुरुष ने कभी अपनी भाभी का श्रीमुख नहीं देखा इतनी अटूट श्रद्धा कि भाभी का श्रीमुख देखने की आवश्यकता और शो तुझे और मां की चरण वंदना करना चाहिए ऐसे ही कितने प्रसंग लक्ष्मण जी के जीवन में हैं जो अद्वितीय हैं उस महान चरित्र का प्रकाश करते हैं हम लोगों का सौभाग्य है मैंने राजेश्वरानंद जी महाराज से कहा किस बार आप लक्ष्मण चरित्र के माध्यम से हमको राम कथा की गंगा में और रहते रह और राजेश्वरानंद जी कृपा पूर्वक मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया आप सबको भी जुन आनंद होगा अब आपके और उनके बीच अधिक न रहकर मैं राजेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कथा का श्री गणेश है श्री लक्ष्मण जी के चरित्र की गंगा में अवगाहन कराने का प्रारंभ वाद से करें स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद